खरगोश और खरपुष्ट एक वक्त का किस्सा है। शलगम की शोबों में एक खरपुष्ट का एहलो अयाल रहता था। अम्मी और अब्बा को सफर पर जाना था। इस तरह दोनों जुड़वा भाई अपने हाल पर थे। इसे बस चाहिए थोड़ा सा इसमें बस चाहिए थोड़ा सा इसमें बस चाहिए थोड़ा सा अब बताओगे भी या नहीं इस यखनी में और क्या चाहिए? इसमें बस चाहिए थोड़ा सा बस बहुत हो गया मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता मैं बाहर सैर के लिए जा रहा हूँ और तब तक तुम पता लगा लो कि इस यखनी में और क्या चाहिए और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है तो इसे जल्दी ही सुलझा दो मुझे अब भी स अम्मी की वो मखफी नुस्का क्या है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा तुम्हें वो नुस्का ले लेना चाहिए था मैंने ली थी पर मैंने उसे खो दी तुमने क्यों नहीं ली मैंने ली थी पर मैंने भी उसे खो दी पर तुमने क्यों नहीं ली मैं यहां से जा रहा हूं आ अम्मीApiException आ रही है फौरन वापस आ जाओ एक और शलगम लेकर आना सलाद के लिए ठीक है इस तरह खरपुष्ट अपने भाई को खाना बनाने के लिए छोड़ देता है और एक शलगम निकालने के लिए शोबो में जाता है शलगम के शोबो के पास एक गोबी का शोबो था जहां एक खरगोश कुछ दिन पहले रहने आया था आदाब जनाब खरगोश क्या आप यहाँ नए हो उम्मीद से क्या म یہ کتنا کیا تھا بہت بڑیا یہ کتنا کیا تھا بہت ارے तुमने ऐसा क्यों किया ओ टिंगू जी नाराज हो गए ओ बहुत बहलाने वाले हो टिंगू जी मुझे अच्छा लग रहा है सुनो अब बस भी करो तुम्हारी अकीदा क्या है कुछ नहीं मुझे तुम्हारी अकीदा की फिक्र है क्या मतलब है तुम्हारा तुम्हारी टांगे क्या कभी तुम चल भी पाते हो या बस एक नोकदार गेंद की तरह लुढ़कते रहते हो ये बहुत दुभर होता होगा ना ऐसी टांगों के साथ जिंदगी जीना जनाब जनाब नौकेदार टिंगू जी ठीक है बस बहुत हुआ लंबू जी पेचारा जानवर जिने तुम टांगे कहते हो उनके साथ तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो तुमने मुझे इनसे लात मारने की कोशिश की अब तो हद ही हो गई यार मैं भले ही तुम्हें लात नहीं मार पाऊँ पर दौड़ में मैं तुम्हें जरूर हरा सकता हूँ क्या तुम मुझे दौड़ का मुकाबला दे रहे हो सच में टिंगू जी हाँ तुम � एक बढ़िया मजाक था मानना पड़ेगा तुम्हें तो तुम डर गए हो पालू हो गए हो क्या मैं तुमसे डर गया मैं तुम जैसे हजारों को एक चुटकी में हरा सकता हूँ देखा ये अच्छा तो था पर तुम इतना तेज नहीं थे तुम थोड़ा और अमली कर लो और मैं घर जाकर खाना खाता हूँ फिर हम इस दरख्त से दौड़ � शोभों के शुरुआत से लेकर शोभों के उस दरख़्त तक जहां शोभो खत्म होती है क्या अमाडे घंटे में मिलेंगे ऑल द बेस्ट इसमे बस चाहिए थोड़ा सा क्या मैंने सच में यह किया सलात के लिए शलगम मिली तुम्हें इस یخنی में और क्या चाहिए یخنی के बारे में भूल जाओ मुझे एक दौड़ जीतनी है क्या? और इस तरह उरखर पुष्ट ने अपने चुड़वा भाई को वो सब बात बताई जो उसके और खरगोश के बीच हुई। वो खरगोश तो बहुत जनना है, पर तुम ये दौड़ कैसे जीतोगे? मेरे पास एक मनसुबा है। खरपुष्ट ने एक मनसुबा सोचा। <laughs> आधे घंटे बाद जैसे तय हुआ था, खरगोश और खरपुष्ट वहां दरख्त के पास मिले। क्या बात है? तुम वक्त पर पहुँच गए। मुझे अच्छा लगा। तुम इससे वाकिफ ना, कि ये एक भागने वाली दौड़ है मेरे एक खरगोश और तुम्हारे एक नोकदार टिंगु लुढ़कते के बीच। ठीक है फिर, तुम वो लीक लो और मैं ये वाला लूँ और कहलांदो तो तैयार रहो खरगोश टिंगू जी नोकदार लुढ़कते अच्छे से संभलो खरगोश टिंगू जी नोकीदार लुढ़कते अच्छे से संभलो खरगोश टिंगू जी नोकीदार लुढ़कते और जाओ वो सोचता है कि वो मुझे हरा सकता है मामकू और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम यहाँ पहुंच भी गए? मुझे लगा तुम तेज हो, फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ये नहीं हो सकता, फिर से शुरुआत तक दौड़ लगाते हैं। ठीक है, ए? तो आखिर में तुम पहुंच ही गए, मुझे फेंक रहो रही थी। ये नहीं हो सकता, आखिर तक फिर से दौड़ लगाते हैं। तुम हर उर्हना के चलते और धीमे हो रहे हो तुम्हें और मशक्कत करनी पड़ेगी अब मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं ये मुझे क्या हो रहा है ही ही। तुमने तो कहा था कि तुम हम जैसे हजारों को हरा सकते हो और फिर भी तुम हम दोनों से ही हार गए तुम तुम दोनों जुड़वा हो बजा फरमाया पर ये धोखा है हमें माफ कर दो पर तुम भी बहुत जनnat है तुम्हारे पास मजबूत टांगे हैं ज्यादा तेज हो और लगता है हमारे पास मजबूत इरादे हैं और ज्यादा मगाज लो इसे ले लो हमें माफ दो 1 मिनट ये मेरे शोबो से है और मुझे भी मुआवज़ कर दो तुम दोनों के साथ दोस्ती में मजा आएगा मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश नहीं आऊँगा हम भी वादा करते हैं हम भी वादा करते हैं हम्म हाँ इसी चीज़ की तो कमी रह गई थी गोबी अम्मी की मखफीनस का गोबी है। वाह! अम्मी की मखफीनस का गोबी है? अम्मी की मखफीनस का गोबी है। हाहाहाहा हाहाहाहा हाहाहाहा हाहाहाहा और इस तरह वो तीनों दोस्त बन गए। हर किसी के पास कुछ है जिसमें वो माहिर है और कुछ जिसमें वो इतने माहिर नहीं है इसलिए हमें ना तो अपने हुनर पर ऐतबार करना चाहिए ना तो अपनी कमजोरियों पर फिक्रमंद होना चाहिए